भादिगने लगु इगुपदधातव, पुगंत लगुपदस्यच, इति सूत्रम अत्र प्रयोक्तव्यम, टिक्र जाना, टिक्र गतव, इख गतव, इट गतव, किट गतव, किट गतव, किट त्रासे, त्रास भयोद्गति, Kashta Pohunchana Trasadina SHIT Shita Anadari Chita Parapray Dasata Karna Seva Karna Vita Akroche Hita Ityke Trasa BAYAM Anadra Triskara Parapray Prishanam Akroche. विरुद्धानुध्यानम् विट शब्दे पिट शब्दसंघातयः पिट हेसा संक्लेषनयः चिति संज्ञाने, श्विता वर्णे सफेद होना चिति इति संज्ञान होना Janana Ityadi Vitru Yachani Vedati Ityadi Nidru Kutsa Sanikarshayo Nishvida Avyakesab De Svedati Viti Nishvida Snehani Snehanam mochana yoh. Svedati Mohana yorityeke. Nyikhvidah chetyeke. Mochanam gyag. Mohanam Vasikaranam Midha Midr medha. Hinsanayoh. Medati. Mota hona hinsa karana. न्यमिदा स्नेहने मेदती। स्थूल होना, चिकना होना। शिध गत्याम। जाना भगाना। शिधु शास्त्रे। मांगल्येच। शास्त्रम शासनम मांगल्यम शुभकर्म। विषया क्रिया। पढ़ना पढ़ाना शुभ होना तिप क्षरणि खरन होना नष्ट होना देपति स्टिप क्षरणि खरन होना नष्ट होना लिप गतौ शिवु निरसनी थूकना निरसनम धूत निश निष्ठा समाधावु निष्ठति समाधि चित्तवृत्ति निरोधा चित्तेय काग्रियम मिश्र शब्दे शिष्य हिंसायाम बचाना समाप्त करना शेषति ऋष हिंसायाम हिसा करना समाप्त करना जिशु घर्षण करना रंगना रगड़ना विशु घर्षण करना मिशु सींचनी श्रीशु जलाना शृशु दाहे जलाना त्रुषा दीपतो पिस्र गतव, मिह सेचने, प्लिह गतव, उदुपधधातव, कुक आदाने, उख गतव, शुच शोके, कुच शब्दे तारे, प्रतिध्वनिकरणा करना, गुंजना, कुछ संपर्चनी, काउटिल्य प्रब्रोश प्रब्रोतिष्टम्भ, वलेखनी शू, काउटिल्य प्रतिष्टम्भ विलेखनी संपर्क करना, मिलाना, कुटिलता करना, रोकना, लपेटना चुन न होना गोठति मृटु मृचु जाना धोखा देन, देना अस्त होना विराम लेना रुकना मृचु गतौ तथाइव लोचन्ति हन हियण्या देवा न वायु GURUCHU CHORI KARNA APAHARNA KARNA Kudna. GLUCHU STAYA KARNA SHTUCH PRASADI PRASANNA KARNA STOCHATI RUCH DEEPTAVA BIPRITAU प्रकाशित होना, इच्छा लगना, इच्छा करना, रुछिकर होना, कुछ चोरी करना, खोजना, अपहरण करना, खोजती, कुजु, स्टेय करने, खोजती, तुझ, हिंसायाम, मुझ, Shabdi Maujukarana Harshon Matahona Shabdikarana Sput Vikasani Killena Vikasitahona Sputir Visharani Vikasanam Visharanam Cha Visharanam avayava Vibhaga Sputher Iti Nandiswami alag Alagana Katana Spotati Lut Vilodani Manthana Karana Matana Danto Ayamitake Alodit Karana Lodati Guta परिवर्तनी, बदलना, संचालन करना, परिवर्तनम संचालनम, रूट, प्रतिहिंसा करना, लूट, डांतो इत्यम इत्यमित्ये के, डांतो यम इत्ये के बदले में मारना प्रतिहिंसा करना लौटति लुठ प्रतिघाते लोठते भूमौ लुटिरे क्षतका रुठ प्रतिघात पीडनम चोट पहुंचाना लुठ उपघाते उठ छ उठ, च उठ इत्ये के, ओठती, शुठ गति प्रतिघाती, अपराध करना, शुठी इति स्वामी, रुकावट डालना, अटकाना, मुड, मसलना, कुचलना, मोधना, trud, Mardani Masalana, Kuchlana, Tôdana, Trudr, Tôdani Mardanam, Tôdanam, Tôdanam, Tôdanam, Dáranam, Khodana, Jharana, Nikalana खुद्रु गतवुं, खोदना खींचना जानना, गुण ब्रह्मणि, घूमना ग्रहण करना, चुत्र आशेचने, भना सींचना चुत होना, आशेचनम् आर्द्री करनम्, चौति, ईषत Sikah Sikutir Ksharani Tapakana, Bhana, Nashtahona Sikutir Ittyeke Sharanam Prasravanam Ksharanam Prasravanam Yutr Chamakana Jutra Pasani Dyuta Deepta Muda Harsh Gudakridayam Shiratarangini Shirtaranginyanu Sarinas Charake Gudakridasti Sa, Chaslila Dutpeksya Buddha Avagamani Avagamanam Yapanam Samajana Budhir Bodhani Samajana Janana Bodho Bodho Jnanam Chup Mandayam Gato Tup हिंसा करना, निंदा करना, त्रुप समानार्थकम, तुप समानार्थकम, त्रुप हिंसार्था, हिंसा करना, निंदा करना, मारना, शुतबु स्तंभे, स्तंभ क्रिया नि निरोधा, स्तोभति शुभ भाषणी भासनेच, शुभ दीपतव, खुभ संचलने, शुब्ध होना, रूप बदलना, खुभ दे, तुभ हिंसायाम, पुल महत्वे, Kulati kul sanstani hula kul sanstani bandhushucha Batorna Banduta Sirahna Kulati Atahiva kulah etiodanti hula gato jana dhankna. Krush, ahvani rodani bulana chillana kroshetih kandana karna, rona krandana karna, rona gushir, ghosh karna Vishabdani avishabdani wishabdanam pratignyanam tatonyad a vishabdanam. A pratijjnanam. Pratijjnana karna. Rush. Hinsayam. Hinsa karna. Rosh karna. Krodha karna. Roshati. Athihva roosh. Iti vadanti. Ush. Dahe. Jalana. Garam karna. Ushnam. Iti Oshati. Iti roopam. Prush. जलाना, गर्म करना, प्रोशती, प्रुशुदाहे, पुष्टव, तुस शब्दे, तुहिर, याचना करना, मांगना, तोहती, दुहिर समानार्थकम, उहिर अर्दने, समानार्थकम, Ardhanam, pidanam. Iti likhitam Ohati. Ruh. Bija janmani. Rohati. pradur Oogna. Janma dena. Bija janma. Bijot Pati Pradurbhava. Praninotikrantotpatti. Ud-upadhadhátavah, na rud-upadhadhátavah, vrk-ádáni, lena, varkati, dhruj-gatav, gruj-shabde, parjani shu Gati Sthana Uparjaneshu Ruj Arjati Arjanam Sampadanam Uparjanam Sevanam Bruji Bharjani Bhunjana Sankna Jalamvina Tandulade Santapavishobharjanam वृतु, वर्तनी, वर्तनम् स्थिति, वृद्धू, वृद्धौ, वर्धते, श्रद्धु, शब्द कुत्सायाम, आपान वायु छोड़ना, शर्दते, श्रद्धु, गीला करना, शर्दते, शर्दते mrodhu undani mardhati mardhate rundhe iti kasakrutsna undanam kleidanam ghila karna mardna gatihi ringanam रिंगना, पास जाना, सरकाना, चलना, सर्पति, श्रुभु हिसायाम, सर्पति, प्रुषु, घर्षण करना, गीला करना, पर्शति, वृषु सेंचनी अतः यिव वृष्टि इति वदन्ति घर्षण करना हिंसा करना वर्षति दुख दुःख देना गीला करना पुरुषु सींचने हिंसा संकलेशन योष्ट मृषु सेचने सहनेच घर्षण करना सहन करना सींचना मर्षति. Grushu Sangarsi Ragadana Ghisna, Sinchina Hrshu, Alike, Alikam Mithyavachanam, Vachanam Hershati Mitya Bhavanam Tirva Grusha Vilekhani Vilekhanam आकर्षणम दृह वृद्धो दरहती बढ़ना स्थूल होना दृड़ होना ब्रृह वृद्धो ब्रृहिर इत्ये के बरहती बढ़ना स्थूल होना दृड़ होना कुर्भू Garhani garhanam, Ninda Garhati Iti, vadi gane, lagu igupadhadhátavah, sampúritah.